और आगे नहीं रहेगा अरे आत्मा पहले भी था आत्मा आगे भी रहेगा आत्मा अब भी है न जाता प्रागभूतो देहवत्व नुष्सी न भविष्य भूत पुत्र पौत्रादिधवान तव तो पुत्र पौत्रादिपवान शरीर से दूसरा शरीर तैयार हो सकता है ऐसा तू अपने वर्ष में यह तो देहावेर भिन्नत तौम का यथा अग्नि काष्ठ से जैसे अग्नि पृथक होती है वैसे शरीर आत्मा से पृथक है एवं से देह देहो जा रहे थे शरीर से ही शरीर पैदा होता है आत्मा से शरीर उत्पन्न नहीं होता ऐसे न जाता प्रागभूत देहरत्व नोशति न भविष्य भूतापूं पुत्र पौत्राद बीजानकुवदेहा व्यति यथा मर स्वप्ने यथा शिवश्छेद पंच्वाद्यात्मना स्वयं यस्मात् यस्मा पश्य देहस्थत्मा वजुर्ैसे जैसे स्वप्ने प्राणी अपनाई शिव कथा हुआ देख लेता है स्वप्न में देखता है कि मेरा सिर काट दिया हम मर गए, जल रही है, मर्चिता तुम मर गए तो फिर देने स्विश्छेद स्वयं पश्य जागवे भी यस् मरणाद पश्यत्मनादं ब्रह वस्तुता आत्मा आदर अमर एक महात्मा बताते कि हमने स्वप्न देखा कि मर गए लोग ले जाकर के हमारी चिता को तो जला रहे हैं चिता जल रही है कहते महात्मा बड़े अच्छे थे बड़े पंडित थे ऐसे थे ऐसे और हम मर गए अपनी मरा अपने अपने को मरा हुआ अपनी चिता जलती हुई हम अपने आप देख रहे हैं तो देख जो कैसे देख लेगा कि अपना हाथ मर जाएगा तो संघ शरीर आदि का ही तो हुआ मरण जलन जलन आदि चिथा में जला तो शरीरित तो जला घटे भिन्ने यथाकाश आकाशा सा यथापरा घट के फूट जाने पर घट के फूट जाने पर आकाश महाकाश ही रूप दिया है ऐसे एवं देहे तत्वज्ञानियों ने लीने सती जीवा पुनः ब्रह्म सुन करते थे तो वो घटना हुआ आया हुआ आकाश जो है महाकाश ही उसको घटाकाश कहने लगे तो घट जब फूट गया उपाधि हट गई तो वो घटाकाश ही महाकाश का भी धारण कर लेता है वही तो महाकाश हुए उसमें क्या रद्दबदल चलनी पड़ी जो तरह उपाधि का ही प्रलय तो हुआ इसी प्रकार को अथवा घट की उपाधि बदी हुई रहे तो भी घट को मिट्टी समझ लो मिट्टी को जल समझ लो जल को तेज समझ लो तेज को वायु समझ लो ऐसे घट को काण में विलय करते करते फिर सब लीन करके फिर एक आत्मा ही कोशिश रहता है उपाधि रहते हुए भी हम और जो है जीवधर्म रूप हो जाता है आत्माओं को जो अभ्यास बताते हैं लैप क्रिया और इसमें क्या होता है लैप क्रिया यही है कि जितना कार्य बढ़ गए कारण में मिली कर दो कारण मात्र या सबका कारण का कारण परमात्मा धर्म नहीं है तो वो फिर निरपाधिक शेष रह गया निर्वादित होकर करके और फिर शांत होकर के ब्रह्म रूप संस्कृति पृथ्वी को जल में ब्रह्मांड रूपी पृथ्वी पूरे मध्य विजय ही मिली जटे अग्निनाथ का चतुर्थम अग्नि ने जल को सोप लिया अग्नि भी बुझ गई वायु भी आकाश में लीन हो गई ऐसे संपूर्णकारी कारण में लीन होते हुए केवल चिममात्पाधि तो सब कारण में लीन हो गई सर्व कारण कारण परमात्मा है केवल परमात्मा शेष रह गए तो वो जीव उसी समय ब्रह्मरूप हो जाता लय तक तो क्रिया अनुसाधनों को लगाया जाता है अथवा अच्छा जैसे गट के फूट पर वो भट्टाकाश ही महाकाश बन जाता है इसी प्रकार वो अंत तरह का लीन होने पर तत्वज्ञा तो लीन है सती ये तो ज्ञान के द्वारा जब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीरलीन हो जाते हैं तो ब्रह्म की प्राप्ति होती है जीवो ब्रह्म संपद्धते पुनः मन जो है ये देहाधीन सृजती तच्च मनो माया अनुसृजती ततो माया उपाधीन सृजती संसत न वस्तुता ये सब मन का खेद है जैसे जीव जैसे परमात्मा का अंश है जैसे मन माया का अंश है तो ये मन ही देहादिकों की सृष्टि करता है ये मन ही है जो कुछ है जैसे तेलम तैलम अधिष्ठानम दर्त अग्नि एसाम संयोगा दीपक से दीपक है दीपक क्या चीज है तेल होता है और एक शकोरा होता है जिसमें तेल रखा जाता है तैलम अधिष्ठानम और एक रूई की बत्ती और उसको तेल में डोल दिया और अग्नि का उससे संयोग कर दिया जब उसको दीपक कहते हैं तेल दीपा बत्ती अग्नि का संयोग इसका नाम है दीपक तथा कर्म मान वेद चैतन्य और इनके साथ मन का योग इसी का नाम संसार एक नन्त्र प्रत्यक्ष आत्मा कुतस्तत्व आत्मा स्वयं ज्योति आत्मा स्वयं प्रकाश है आत्मा की स्वयं प्रकाश का स्वयं सिद्ध है युक्ति से सिद्ध है इसकी पूर्णता केवल उपनिषद से जानी जाती है आत्मा स्वयं ज्योति स्थूल सूक्ष्म देव पर निर्विकारोस्ट हे प्रभो एवं हनुमान गर्भ्या बुद्ध्या वास्देवानुंतया दयादपासम आत्मात्मा विचार इस प्रकार तू विचार करेगा तो ब्राह्मण के हिसाब से प्रेरित हुआ जो तक्षक है वो तो को नहीं काट सकता वृद्धि ऐसा विचार करते लोदि वृत्न न धक्ष्य तक्षक मृत्यु नोपक्ष मृत्यूना मृत्युश्वर तु तो मृत्यु का भी मृत्यु है अब अपने को ऐसा चिंतन कर अहं ब्रह्म परंथा ब्रह्माहम पर समीक्षण आत्म्याय निष्क यो अहम सा ब्रह्म ही हो। जो मैं हूं जो प्रत्यगात्मा मेरा है वो ब्रह्मरूप ही है और यद ब्रह्म तदेव अहम ऐसी भावना पर, यो हम सब सब्रह्म यद ब्रह्म तद आमे एवं समुक्षण तो आत्म, जब ये तू दृष्टि रखेगा तो उपाधि से रह आत्मनि आत्मान कृत्वा इस अंतकरण में जब इस प्रकार का निश्चय कर लेगा तो फिर तू अपने से भिन्न कहां देखे काय प्रसार पर पर सत दशंतम तक्ष के पा दे तक्षकम पा देहानम दिशाण नहीं न वृक्षक शरीरं चे विश्वंज प्रतिभात्मा तो दृढ़ तक्षक कोई संसार को अपने से भिन्न नहीं देता ऐसी न कल्पित ऐसा ऐसा निश्चय तक महात्माओं को ये ये फिर अभ्यास बताए जाते हैं अरे शरीर से आत्मा को पृथक करो आत्मा शरीर से पृथक है और शरीर से भिन्न किया हुआ आत्मा ब्रह्म है व्यापक है परछी नहीं है और उस ब्रह्म व्यापक आत्मा में संसार संकित है बस इतनी तीन बात अभ्यास की होती है सहन संतों की शरीर से आत्मा को भिन्न समझना उस आत्मा को व्यापक समझना उस व्यापक आत्मा में संसार को कल्पित समझना तो इसलिए फिर संसार को तुम अपने से भिन्न कहा समझो जब ये जीव तीनों शरीरों से भिन्न हो जाता है इस स्थूल शरीर जब हम इस स्थूल शरीर में अनुमान करते हैं तो उस समय हमें उस राजा का भी अधिकार है राजा का शासन हमारे ऊपर है और इस स्तूल शरीर से आप, आपका अभिमान हट गया तो राजा का शासन आपके ऊपर नहीं है क्यों राजा तो शरीर को कैद लगा सकता है दंड दे सकता है तो जब इस स्थल शरीर को आप अपना स्वरूप मानते नहीं तो इस स्थूल शरीर का कुछ भी करे तू तो जब स्थूल शरीर से आप हट गए तो राजा के शासन से दूर हो गए जब सूक्ष्म शरीर से हट गए तो यमराज के शासन से हट गए यमराज को सूक्ष्म शरीर खुले जाकर के तो जनता दुक मिले कारण शरीर से हट गए तो ईश्वर के शासन से भी बाहर हो तो स्थूल और सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीर से सब जा जीव जब आत्मा को पृथक होने देता है, है तो राजा और ईश्वर और यमराज के शासन से बाहर हो जाता इसलिए तुम फिर अपनी आत्मा को सबसे पृथक देते तक्षकम दसमत तक्षकं पादे ले लिखान विषाने न दृक्षत शरीर च विश्वच प्रतरात्मा ते प्रतिदमतात्व तो, यथात्मा अष्टवान्ध तो, हरे विश्वात्मा श्रेष्ठांतिम भूयेश जो जो तुमने प्रश्न किए थे परीक्षित हमने सबका उत्तर दिया बोलो अब क्या तुम्हें सुंदेह रहेगा अब क्या सुनना चाहते हैं एक तिशन इन बातों को सुनकर थे परीक्षित जो है वहां से भगवान सुखदेव जी के पास के तत्मूलम उनके चरणों के पास आ गया और अपना मस्तक उनके चरणों में रख लिया हाथ धोढ़ लिए और बोला सिद्धोश्मी अनुग्रह तो महाराज मैं तो सिद्ध हो गया मेरी इच्छाएं पूर्ण हो गई संदेह कुछ नहीं रहा आपने मेरे बड़ा अनुग्रह किया पर ये तो आपका स्वभाव है महापुरुषों का दीनों पर अनुग्रह करना गंगा का स्नान करने से पाप निवृत्त्यु होती है तो